तो कल राम राम शब्द का एक वचन दिवचन हो गया था प्रथम थी राम हो, राम हो, राम हो गया था राम नहीं हुआ था राम क्या करे जस आने पर अनुबंध लोप होने के बाद अकस्व दीर्घ प्राप्त है और प्रथम व्यवहार पूर्व स्वर्ण प्राप्त है तो अकस्वण दीर्घ हो जाएगा नहीं कसन देख नहीं लगेगा प्राप्त क्यों नहीं लगेगा हम हाँ अतो गुण उसका अपवाद है अपदान अत के पर में गुण हो तो पर रूप होता है ये पदांत नहीं हुआ राम क्या अस जस आएगा राम ये समुदाय तो पदांत है राम में जो है वो पदांत का है या नहीं रामा में जो अ है वो पदांत का आकार है ना अपदांत का है इसलिए अ के बाद जस का अ रहेगा रहेगा वहाँ सूत्र गया अतो गुणे उसकी वृत्ति किस को मालूम है अपदांता दतः पर गुणे का एकादश तो अतो गुणे पररूप हो जाएगा तो रामाह बनेगा इसलिए रामाह बनाने के लिए प्रथम है पुरुष जरूरत है प्रथम पुरुष दीर्घ हो जाएगा प्रथम द्वितीय अज पर है तो अक्षय पर पुरुष दीर्घ आदेश हो जाएगा रामा रामास हो जाएगा सोफरी ऋत्त विसर्ग हो जाएगा क्या हो जाएगा ऋत्त विसर्ग क्या मालूम है ऋत्त विसर्ग होगा क्या ऋत्तमच विसर्गश्चैती रुत्विसर्ग गौ ऋतु विसर्ग यही था नहीं रुत्व और विसर्ग दो ऋत्व किस सूत्र से ससुरु और विसर्ग किस से राम बन गया इसमें जो जश के सकार की इस संज्ञा होनी ची होना चाहिए था किस सूत्र से अलंत्यम बहु हो गया था चुटु चुटु नवतुतुष्मा हो गया था गया। हाँ जस के सकार की संज्ञा प्राप्त थी किस सूत्र से उसकी विभूति संज्ञा किस सूत्र से और नुष्मा विभूति स्था हा विभक्त थी विभूति स्था विभूतिष्ठ कौन ही त वर्ग के समान तवर्ग समा का क्या था वर्ग के हाँ तवर्ग और स और मिलकर तवर्ग साम बहुवचन हो गया नेत न इत इत कह का रूप प्रथम बहुवचन इत न इत इत नहीं हे इति सव न इत न इत सक न सस्ने नए थम न इत इत नहीं है रामा संबुधन राम बनिया आगे संबोधन आएगा राम अगर सु आएगा एक वचनम संबुद्धि ही संबोधने प्रथम आया एक वचनम संबुद्धि संज्ञ एक, एक वचन तो संबुद्धि है द्विवचन बहुवचन जब बोलेंगे पुकारेंगे तो संबुद्धि नहीं है नहीं? जो बुलाएंगे हे रामो हे रामा, हे बालका ये संबुद्धि नहीं है नहीं? हे, हे बालको, संबुद्धि है या नहीं नहीं? हे बालको, हे रामा, यहाँ संबुधि है संबुद्धि नहीं संबुद्धि अलग संबोधन अलग संबोधन है सम्बुधि नहीं शंबुधन है संबोधन तो है एकवचन हो द्विवचन हो बहुवचन हो सब संबोधन है किंतु संबुद्धि एक अलग संज्ञा है एक वचनम संबुद्धि हे राम यहाँ जो राम क्या के सु है उसकी संबुद्धि संज्ञा है किसकी हे राम क्या कर सु का लोप हो जाएगा ये संबुद्धि है हे राम में राम क्या करे औे वो संबुद्धि है जस आएगा तो भी संबुद्धि नहीं संबोधन तो है संबोधन कर बुलाएंगे किंतु सु एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होगी संबोधन प्रथम या एक वचन संबोधन तो द्विवचन बहुवचन में भी है किंतु प्रथम का एक वचन की संज्ञा होती संबुद्धि संज्ञम स्यात संबुद्धि संज्ञा यस्य किसकी संज्ञा सम्बुधि होगी बताओ हे hey या राम सु हे राम में राम के आगे जो सु है प्रथमा का एक वचन उस सु की संबुदि संज्ञा हुई या या संज्ञा सा सा प्रयोजन वो तो कोई फल होना चाहिए फल आगे कहेंगे लोप करने के लिए पहले अंग संज्ञा करने के लिए सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि तदाधि प्रत्ययंगम यह प्रत्यु यस्मा क्रिय तदादी शब्द नंगं स्यात् तो सूत्र में कितने पद है सूत्र में कितने पद है पांच वृत्ति में कितने पद बताओ कितने दस कोई बोलते हैं है न कमजोर क्यों करना न से अधिक नहीं किसके नौ वाले के बात उताव कितने न है न पद नहीं? एक ही आठ पद वाले हाँ आठ संख्या अधिक है यह प्रत्यय यस्मात्त इसमें कोई संशय है कितने पद हुआ आगे तदादि शब्द स्वरूप एक पद है आगे कितने पद हो जाएगा है पूरा कितने पद भी होगा आठ होगा तस्मिन अलग लगे, अंगम लगे। है अंगम के आगे जो अनुसार है ये अनुसार परसवर्ण क्यों नहीं हुआ परसवर्ण प्राप्त के सूत्र से अनुसार सही पर क्यों नहीं हुआ यह पर में नहीं क्या पर में है पर में यह नहीं अच्छा तस्वरूपम क्या आगे तदादि शब्द स्वरूपम ये अनुसार है वहां अनुसार से यह क्यों नहीं हुआ यह पर में है नहीं परम है क्यों नहीं हुआ एक बार बोलने के फिर बार बार नहीं बोलना क्या सूत्र है वा पदांत क्या सूत्र ध्यान रखना पदांत का है वो तो विकल्प से होता है स्वरूपम तस्मिन परसव होता तो क्या होता न होता यह प्रत्ययो यह प्रत्यय में यह क्या कि विसर्ग है विसर्जन से प्राप्त है विसर्जन को प्राप्त है क्या वो दो लाइन वाले बोलो पीछे ये दो लाइन वाले साइड वाले विसर्जन को सह क्यों नहीं बा क्या सूत्र कुपोह कपहो चूत्र लगा तो लगने से विसर्ग को क्या होना चाहिए जीवा मूल्य होना चाहिए या उपदानी होना चाहिए उधर नहीं बोलना जिसको पूछते उप पद्मानी बोलते हूँ क्या होना चाहिए उपदमान्य उपदान्य अभी तो चल रहा है विसर्ग क्या होता है उपदमानीय उपधमानीय होना चाहिए क्यों नहीं हुआ विसर्ग उपमान्य होना चाहिए ना क्यों नहीं हुआ एक पक्ष में विसर्ग भिशर होगा विसर्ग उपमान्य विकल्प से प्रत्यय में ओकार ओकार कहां से आया यार द्वितीय द्वितीय वाले बोल दित्य पंक्ति वाले दो नंबर वो कहा से है प्रत्यय बोलो बोलो हैं प्रत्ययक।, प्रत्ययक? प्रत्ययक अरे प्रत्यय में वो कहाँ से आया हाँ हसीचय उत्तर होने पर आदुगुण हो गया इतने बोल दो हसीचय ऊ होकर के आदुगुण है यह प्रत्यय यस्मात प्रत्यय विधि जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है यस्मात प्रत्यय तो प्रकृति से होती है जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है तदादि आदि तत्प से वो यस्मात यत्प से जिसको लेना तत्प से उसको लेना जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है तदादि आदि तत्पर तद से क्या लेना प्रकृति जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया गया तदादि तदादि तद आदि में बहुबरी स आदो यश्य तो उस आदि में जिसका समुदाय की अंग संज्ञा होगी क्या संज्ञा होगी अंग संज्ञा होगी राम अग्रसु रामो गच्छति में गु का विधान किया गया किससे बोलो राम से सु से राम से, से प्रत्यय का विधान किया गया तद तत्प किसको लेंगे तत्प किसको लेंगे राम यस्मात् प्रतिविधि राम से प्रत्यय विधान किया गया तदादि हाँ तत्प तद से राम राम जिसके आदि में हो राम किसके आदि में है सु के आदि में है राम किसके आदि में है बोलो सु एक स्थान में लिखो सु लिखो आगे नाम रहता है लिखो सु लिखो देखा आगे में राम मिलेगा सु एक स्थान में लिख दो यहाँ सबको दिखा दो आदि में राम कहाँ है राम आदि में जिसका राम और सु दोनों लिखो तो आदि में राम मिलेगा खाली सु रखेंगे तो आदि में राम मिलेगा राम सु ये समुदाय के आदि में राम है आदि में राम है राम ये दोनों के आदि में क्या है राम रामो गच्छति राम गु गच्छति ये समुदाय के आदि में राम है या नहीं राम गच्छे समुदाय के आदि में राम है तो ये तदादि कहेंगे तो राम जिसके आदि में हो केवल गच्छते न राम राम ग्रामम ग ये समुदाय के आदि में राम है नहीं तो पूरा सौवाक्य की भी अंग संज्ञा हो जाएगी तदादि शब्द स्वरूपम वो आदि में जिसका जिस समुदाय के आदि में उसके अंग संज्ञा कहेंगे तो राम कला व्याकरणम पठती ये पूरा की भी अंग संज्ञा हो जाएगी हो जाएगी ना नहीं पूरा बाकी की अंग संज्ञा होती है नहीं? कैसे बारण करें कोई कह समुदाय की अंग संज्ञा होनी चाहिए राम सु कला शासन अंगी व्याकरण गम पठती से पूरा जो समुदाय सब सबके आदि में राम ये इसलिए दिया है प्रत्ये तदादि प्रत्यय अंगम प्रत्यय पर रहते अंग संज्ञा प्रत्यय सीमा कर करने के लिए अब प्रत्यय भी किसको लेंगे गशत में भी तिप प्रत्यय है प्रत्यय न नहीं यद्यपि प्रत्यय से बहुत है किंतु जो प्रत्यय का विधान किया गया वो प्रत्यय लेना जितने प्रत्यय ऐसा लेंगे नहीं ये प्रत्यय अस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यय शब्द से इस प्रत्यय जिसको लिया किससे राम से कौन सा प्रत्यय का विधान किया गया तदादी शब्दर्म प्रत्यय प्रत्यय पर रहते प्रत्यय पर से किसको लेंगे सुपर रहते अंग संज्ञा इसे राम गिप प्रत्यय को ले सकते हैं नहीं लेंगे लेने के लिए अलग प्रत्यय के तो गम धातु से तीप आया तीप प्रत्यय पर रहते गम धातु की अंग संज्ञा होगी ग्रामम अम प्रत्यय का विधान किया गया किससे ग्राम से तो ग्राम की अंग संज्ञा हो जाएगी अम पर रहते किंतु सु प्रत्यय का जो लेते हैं यस्मात्त्य प्रत्यविधि कस्मात् प्रत्यविधि राम शब्द आप कह प्रत्यय सुप्रत्यय तदादि शब्द सर्व से तत्शब्द से क्या लेंगे राम आदि में राम सु समुदाय के आदि में राम हो गया किंतु प्रत्यय ये प्रत्यय को अलग कर देना प्रत्यय पर में रहते अंग संज्ञा सु को अलग कर दें तो क्या बाकी क्या रहेगा राम ही अंग संसंज्ञा है प्रत्यय यदि नहीं होता पूरा वाक्य की अंग संज्ञा हो जाती वाक्य क्या पूरा ग्रंथ भी अंग संख्या पूरा जितने सबके आदि में राम आएगा सबकी अंग संख्या हो जाए एक साथ इसे कहते हैं प्रत्यय प्रत्यय पर में रहते अब प्रत्यय भी कोई ना कोई जो कोई प्रत्यय ले लिया अब प्रत्यय तो आगे चार पांच दस शब्द छोड़ करके भी प्रत्यय मिल जाएगा वो प्रत्यय नहीं लेना ये प्रत्यय अस्मात प्रत्यय देखो दिया है यह प्रत्यय अस्माद कि तदादि शब्द स्वरूप ऐसे यह दिया यह प्रत्यय अस्माद कि तदादि शब्द स्वरूपम तस्म अंगम से आत इस देते ये जो प्रत्यय जे यत यद एक आया यस्मा क्रिय ते शब्द स्वरूपा राम शब्द से यह प्रत्यय सुप्रत्यय देखो यह प्रत्यय में यत शब्द से लिया क्या लिया सुप्रत्यय क्रियते यद से क्या लेना है राम शब्द से आगे तदादिशब्द स्वरूपम ये तत्प से कौन सा लेना हाँ यहस्मात्तः तत्प तद लेना यस्मात्त राम शब्द से क्या तदादि शब्द आद। स्वरूप राम है आदि में जिसका यह शब्द स्वरूप है आगे तस्मिन किसके लेना यह प्रत्यय राम नहीं यह प्रत्यय जो यह प्रत्यय का तस्मिन के साथ संबंध यह प्रत्यय में यत है तस्मिन उसके साथ जोड़ना यस्मात्के साथ तदादि का तत् य तर तत्शब्द का संबंध होता है य तत् संबंध होता है इसी वाक्य में वृत्ति में दो यत् शब्द आ गया दो तत् शब्द आ गया इसको ठीक समझना किस तत् किस यत् के साथ जोड़ना यह आएगा तो समझ आएगा नहीं तो नहीं ऊपर ऊपर बोलते हैं आता है, आया नहीं यह प्रत्यय यस्मात्ते दोनों यत् शब्द का अर्थ है क्या या नहीं यह प्रत्यय में सुप्रत्यय हो गया यस्मात्ते प्रकृति स्वरूप राम शब्द से किया जाता है तदादि आदि शब्द स्वरूप से क्या लेना राम दु यतुरास्मात के त, तद लेना राम आदि हो जो शब्द स्वरूप और तस्मिन क्या अर्थ तस्मिन प्रत्यय कौन प्रत्यय प्रत्य। सुप्रत्य पर रहते क्या संज्ञा होगी अंगम तंग अंगम्ण। कौन हो गई कौन होगा राम।, राम है अंग संज्ञा तस्मिन अंगम ये परमान आपका नाम परमानंद इस छोड़ करके तृतीय लानी में कोई बोलो तृतीय लाइन में तस्मी नंग में क्या सूत लगा तृतीय लाइन में कोई बोल सकते तीन तस्मि नंग में दोनों कारमो हस्वदची गमो हस्वादची गमो।, गमो नित्यम क्या हो गया नोट हो गया तस्मिन अंग में चाह जैसे बनाते हैं जो पढ़े है। भू धातु से तीप प्रत्यविधान क्या गया यस्मात प्रत्यविधि कस्मात भू से क्या प्रत्यय तदादि शब्द स्वरूप भू आदि में समुदाय भगवती के आदि में भू है पूरा तस्मिन तीप का अलग कर दो बाकी क्या रहेगा भू रहता है, है। तीप को करने क्या रहता है भगवती में तीप का अलग अन्वर क्या रहेगा भ भव की अंग संज्ञा होती तदादि शब्द भू आदि में समुदाय समुदाय कौन भव तस्मिन तीप का अलग करो तीप पर रहते भव की अंग संख्या भविष्य में सा भविष्यती भू आखिर तीप आया बीच में से होता है इट होता है जो कार्य हो गया तीप पर रहते तस्मिन तस्मिन कस्मिन तीप प्रत्यय परे समुदाय अंग संज्ञा कौन है भविष्य क्या अंग है भविष्य तस्मिन् ती प्रत्यय रहते बाकी समुदाय के अंग संज्ञा भविष्य अंग तभी सूत्र है अतो दीर्घो यहीं भविष्य में बनता है मालूम है भविष्य में बनता है हम्म, अंग संज्ञा करने के लिए तस्मिन् ही वो प्रत्यय को अलग करके बाकी समुदाय की अंग संज्ञा राम में केवल राम रहा और कोई नहीं रहा किंतु कहीं के और अलग भी आ जाएगा भू पाया बीच में श्य हुआ श्योह को ईट भू को गुण होकर भविष्य बन गया ये भविष्य भी पूरा अंग है तिप्य प्रत्यय के लिए तो तदादि शब्द स्वरूप कहें तो वो आदि में जो समुदाय उसकी अंग संज्ञा होगी किंतु प्रत्यय जिस प्रत्यय का विधान किया गया वो प्रत्यय पर रहते अंगम से आते प्रत्यय पर में रहने मात्र से नहीं प्रत्यय उसे विधान किया होगा तो कभी कभी एक शब्द बनता है बनेगा इति आगे आएगा तथित बनेगा इदम् शब्द से बनता है एकदम वो घ होकर के बनता है इदम् का पूरा लोप हो जाता है एकदम रहता ही नहीं ये अति तो आगे रहेगा पहले स्त्री लिखा है आगे यति, अति प्रत्यय तयति है किंतु स्त्री के अंग संज्ञा यति प्रत्यय के लिए स्त्री शब्द की अंग संज्ञा नहीं होगी क्योंकि प्रत्यय का विधान किया गया किस शब्द से एकदम शब्द से स्त्री शब्द सा नहीं एकदम शब्द का इधम ई से होकर के ई होकर के इ बन जाता है एकदम रहा ही नहीं तो स्त्री की अंग संज्ञा होगी यति प्रत्यय के लिए क्योंकि यति प्रत्यय का विधान स्त्री शब्द से नहीं हुआ इसे अस्मात् प्रत्यय विधि नहीं तो यस्मात् प्रत्यय कहते जिससे प्रत्यय आगे है उसकी अंग संज्ञा जिसके आगे प्रत्यय है तदादि अंग कहते प्रत्यय विधि क्यों क्या प्रत्यय का विधान जिससे हुआ खाली आगे प्रत्यय रह जाने मात्र से अंग संज्ञा नहीं होगी प्रत्यय का विधान किया जाता है राम से प्रत्यय विधान किया गया भू से प्रत्यय विधान किया गया तो भू नहीं तो भू क्या के तीप नहीं बीच में सिया आ गया सिया आ गया ईट हो गया भू के आगे तीप है यशमात् प्रत्यय कहें तो भू के आगे तिप है क्या भविष्यति में नहीं है प्रत्यय विधि कहेंगे तो क्या हुआ भू से तिप का विधान किया गया बीच में आगे कुछ भी आ जाए किंतु विधान किया गया था कि से तिप प्रत्यय भू से इसे भविष्य समुदाय की अंग संज्ञा होती अभी यहाँ सु की अंग संज्ञा हो अंग संज्ञा होने पर एंग संबुद्धे संबुद्धे। एंग ह्रस्वात्बुद्धे ऐंग्रस्वान्ताच अंगात् अंग का विशेषण हो गया एंग और ह्रस्व संबुद्धि कहन से एक वचन प्रत्येक की संबुद्धि संज्ञा तो पूर्व में क्या रहेगा अंग होगा अंग का विशेषण हो गया एंग और एंग और ह्रस्व यधि तदंत विशेषण कहन से अंग का अर्थ हो गया इंगनतात् हर्ष का अर्थ हो जाएगा हृष्वतात्नता हर्षांता अंगात् हल हर लुप्यते हल का लुप होगा संबुदिष्य संबुद्धि क्या हो तो हे राम ए, राम एंगंत हर्षांत हर्षांत राम क्या सु है सु की संबुद्धि संज्ञा होगी किस सूत्र से राम शब्द इंगंत ह्रशांत है क्या है, सद क्या है आ, आ राम शब्द हसांत क्या है और अर्षांत है राम शब्द ह्रशांत क्या है हृषात राम शब्द ह्रशांत क्या है प्रश्न उत्तर राम शब्द मैं तो कहता राम शब्द राम शब्द ह्रशांत क्या है हम्म hmm? अंग किसने कहा अंग किसने कहा कै हाँ ठीक है अंग है कहना चाहिए राम सद ह्रशांत अंग हे क्या है रशांत अंग यही कहते राम शब्द की अंग संज्ञा होना नहीं ह्रस्ताच अंगाध लुप्य थे राम शब्द ह्रस्त थे हे अंग है क्या यही में पूछा राम सद रसात क्या है अंग अंग संज्ञा की सूत्र से हुई अंग संज्ञा होने से ही सूत्र लगा अंग संज्ञा नहीं हो तो सूत्र लगे या राम सदनते हसांत है देखो हर्षांता अंगात हसनता अंगात, आगे धल लुपे थे धल क्या है हाँ को हया कोई नहीं बोलो जिसको पूछेंगे बताए बोलो क्या है जय होने तरश्याम हल्लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत संबुद्धिका हो तो थो? हे राम बनिया गया और ऐंगनता तो कहाँ मिलेगा हरि हरिष्द हो जाएगा हरिषद्द तो ह्रस्वांत है ही एंगन क्या हाँ हरिष्द ह्रसांत तो है किंतु ह्रस्व से गुण एक सूत्र गुण हो जाएगा तो ह्रसांत नहीं रहेगा एंगनता हे राम हे राम हे रामा हा राम हा बनिया रामो राम में कोई कार्य नहीं जैसे प्रथम भी होते रूपमान था ऐसे बन जाएगा राम आगे अम आएगा राम अग्रे अम कौन सी भी होती है आम आउट सस इति द्वितीया राम अगर अम आने पर अकस्म दीर्घ प्राप्त है नहीं अकस्मा दीर्घ प्राप्त है लग जाएगा नहीं उसको कौन बात करेगा अतो गुणे बाध करेगा तो राम में अम हो जाएगा राम बन जाएगा क्यों नहीं प्रथम यो पुरुषवर्ण प्रथम पुरुष दीर्घ करता है अतो गुणे लगेगा अभी राम राम बनाते समय अतो गुणों को बाध करने के लिए क्या सूत्र यह भी प्रथम पुरुष बाध कर दिया इसलिए सूत्र बना अमी पूर्व कोम्यची पूर्व रूप में एकादेश आ कह अम्य अची पर अम संबंधी अच रहते अक्ष पर अम्य आम अम का का आम में अच है क्या कितने एक अम्य आम अम का अपर रहते पूर्व रूप में एकादेश अम्य इसलिए कहा नहीं तो अक राम के और अम दोनों मिलकर के पूर्व रूप हो जाता है। अभी दोनों स्थानीय नहीं स्थानीय क्या है राम में अ और अम का अच अम का ओ। के के दोनों स्थान पर पूर्व रूप एक बार राम आगे अम का म कहा जाएगा कहाँ जाएगा उच्चारण वगैरह रहेगा रहेगा रामम बन गया अम या अच अम संबंधी अच के स्थानीय स्थानी हो गया राम के अ राम का अ दोनों को हटा करके क्या आदेश करना पूर्व रूप पूर्व रूप क्या है अ एक आदेश हुआ वा, रामम बन गया रामो बन गया रामो द्वितीय राम वैसे और आगे आएगा लशक तद्धिते सस लस तद्धित तत्यद्या लसक वर्गा इत शिव लसक का तद्धिते कितने पद है कितने दो, दो? हैं पहला पद क्या है, है? लसकू विसर्ग नहीं उसके आगे कहाँ गया विसर्ग नहीं तो कैसे होगा शंभू तो क्या शंभू बनते है ना नहीं विसर्ग नहीं होता है प्रथम भी होती क्या है बोलो कहेंगे प्रथम एक वजन कैसे लसको एक पद कैसे होगा पद तो तो विसर्ग होना चाहिए क्या है मालूम नहीं किस रुको अभी किस को मालूम है लसको को क्या विसर्ग क्यों नहीं है क्या तो कितने पद होगा सूत्र में एक बद हो जाएगा क्या है उत्तर है कि उसके पास समाधान बोलो समोर नपुंस क्या है नपुंसक हो जाने से सू लुक हो गया लसकु नहीं बनता मधु मधुनी मधुनी वारी वारी नी, वारी लसकु नपुंसक हो गया लच्च सच कुश्च लसकु अतद्धिते तद्ध, आगे क्या है अतधित तधित ये सूत्र तद्त में लगे नहीं नहीं नहीं लगे अत्यधित में तद्धित वर्ज प्रत्यद्या प्रत्येक आदि में हो तदित को छोड़ करके ल कबर्गा लरु और कर्ग इतु इत्या को होंगे यहाँ स हे कबर्गे स है जस में जकार की संख्या किस सूत्र से हुई थी छोटू, यहाँ प्राप्त है नहीं, नहीं? के शकर और उच्च वर्ग दोनों के स्थान एक है नहीं तालु है ना नहीं तालु है एक स्थान है ना नहीं तो चुट्ट से ही संज्ञा नहीं होगी शकर की छुट्टी से किसकी संख्या होती सवर्ग स वर्ग में शाखा नहीं है तो लसक वर्गा लसक को, को तद्धित से संज्ञा हो गई सव की संज्ञा हो जाने पर अंत में शाखा है उसकी भी संज्ञा हो गई हल्तम सूत्र से बोलो सुब्रत हलंतम से संज्ञा है ना नहीं सस की सकार? क्यों नहीं है विभूति है क्या विभूति है किस तरह से हाँ विभूति चर्च किसकी विभूति संज्ञा है किसकी हैं सौ की पहल विभूति संज्ञा किसकी है सच सस क्या है ना सौ कहा था पहले क्या कहा था सस बोला था बोला था सस सका है ना भी हो तो तुषमा से इसकी संज्ञा हो जाएगी हाँ कर दो इस संज्ञा हो जाएगी हम्म किसकी सकार की इस संज्ञा प्राप्त के सूत्र से निषद होगा तो अभी हो गया राम अगर असभा यहाँ प्रथम पूर्व स्वर्ण लगेगा प्रथम पूर्व स्वर्ण लगेगा अक स्वन दीर्घ को बात करके अतु गुणे उसके बाद करेगा प्रथम पुरुष में दीर्घ हो जाएगा रामास बन जाएगा क्या बनेगा आगे सूत्र ये लग गया सूत्र छो नंबर देखो तस्मा छो नशी के बाद में आएगा पहले तो तस्मा तब किस को लेना पूर्व सूत्र को लेना पूर्व में क्या हुआ था प्रथम तस्मात तस्मात्त पूर्वस्व दीर्घात देखो दिया है पूर्वस्वन दीर्घात इस किस कार्य तस्मात तस्मात्त का क्योंकि उसके पहले प्रथम पूर्वसन सूत्र आया पूर्व सूत्र में जो कार्य हुआ पूर्व स्वर्ण तस्मात तस्मात्न दीर्घात पर यह सश सश सस के सकार है तस्मात तस्मात् सकार है स को लग गया सस छोटी सस के सकार तस्य तत् न्यात कुंसी उसको न हो जाएगा किसको न होगा सकार के स्थान पर न होगा नकार नह में अकार ऊंचाने के लिए नकार हलन त न हो जाएगा पुलिंग में स्त्रिंग में मतिशब्द बनाते समय ये रूप सूत्र लगेगा पुल्लिंग में नहीं लगेगा तो रामान बन गया क्या बन गया सब को हो गया क्या बन गया के, के लिए सूत्र आठ कुपांग हे अट्कूंग अट्कवर्गर्ग आंग एतेर व्यस्तेर। आंग व्यस्तेर। यथा नुमस्ते यहास मिलित व्यवधानेपी परस्य अट कबर्ग पवर्ग अट कु आगे क्या है हो गया आगे क्या है आंग क्या सूत्र लग गया एक अंग पुअंग हो गया नोम व्यवहार व्यवाह का व्यवधान अट कबर्ग पबर्ग आंग नुम ऐ ते व्यस्ते यथासंभव मिलतेश्च इनमें से कोई एक हो दो हो मिलकर को हो ये कोई नियम नहीं कि एक एक होना चाहिए व्यस्ते मतलब पृथक पृथक हट के केवल अ ई कोई एक छोड़ रह गया तो भी सूत्र लग गया व्यस्त पृथक पृथक हो अरे मिलतेश्च मिल तक इसी क्रम से मिलना चाहिए आठ के बाद कबर्ग उसके बाद पवर्ग उसके बाद आंग उसके बाद नुम ऐसा कोई जरूरी नहीं यथास्भव हम जहाँ कैसे उसमें से कोई एक दो तीन को मिल जाए तो भी यथासंभव मिलते व्यवधान है भी इसके पहले सूत्र रसाभ्याम नो न समान र और स के बाद नकार को न होता है किसके बाद क्या सूत्र समान उसका पर सूत्र है रा और स के बाद अव्य भी तो, में ना तो उत्तर में न रहेगा तो न तो किस सूत्र से होगा नो ये कहता इतने व्यवधान होने पर भी लग जाएगा रा के उत्तर न रहेगा के उत्तर ना तो न तो हो जाता है किस सूत्र से हाँ सुन तो आय आलस्य सीधा बैठो उत्तर दो क्या सूत्र का परमाण बोलो रसाभ्या समान पद सूत्र से न तो कहा होगा में न रहेगा तो हो जाएगा के उत्तर में रहेगा तो, तो कौन है न रहेगा तो क्या रहेगा न रहेगा तो क्या हो जाएगा किस सूत्र से होगा बीच में यदि अ कोई व्यवधान हो गया तो लगेगा रसाभ्याम नो न व्यवधान होने पर ये सो तो लगे अट को पुम व्यवहार कोई व्यवधान नहीं इनमें से कोई अट में आने वाले बनना वर्ण कवर्ग पवर्ग आंग नुम इनमें से कोई व्यवधान हो एक हो दो हो पांच हो तीन हो मिलते इससे व्यवधान होने पर भी रसाभ्याम परस्य नश्य न हो किंतु एक पद में होना चाहे समान पदे समान पदे में होगा भिन्न पद में नहीं होगा समास हो जाएगा तो नहीं अलग पद अखंड पद में होगा पद समान पदे का इतने प्राप्त है के नकार राम में है उसके आगे क्या बने हे आ उसके आगे तो, म उसके आगे दो तो, बार आ एक बार आया हुआ आगे न आया आट प्रत्यार में आएगा और म भी अट प्रत्यह में आ जाएगा है मत में आता है तो नत्व होगा रामायण के नकार गुणा होगा आठ होना चाहिए आठ पर में आया क्या म कर कबर्ग में आया पवर्ग में हाँ ऑट कुम पर्ग में आएगा पपा म तो रामा में म पबर्ग में आया माँ के पहले आ है म के आगे भी आ दोनों में से कौन आठ में आएगा आँ दोनों कौन बनो थोड़ा बताओ है हाँ ठीक दोनों आए है, है आए महेंद्र बताओ कहां है, कहां है? आ, नहीं मोहन बताओ आए हैं है? आयुन में परमानंद बोलो आ कहा है और कार है आया मकार के पूर्व में और मकार के बाद में यही कहा था मकार के पूर्व में और मकार के उत्तर में आए कितने आठ में कौन सा आएगा दोनों कौन है दोनों कहाँ आया ये पूछा था ये बोलकर पूछा था कोई सुना होगा तो उत्तर आएगा आराम से बैठे तो क्या मिलेगा <laughs> आ कहाँ है मकार के पहले के बाद में के दोनों आमे कौन सा अट में आएगा दोनों कौन आ, कहां है कहाँ है हाँ मकार के पूर्व में मकार के बाद यही पहले कहकर पूछा था इसमें कितने कठिन हो जाता है एकाग्रता कहीं दूसरे स्थान में हो तो कैसे आएगा एकाग्रता तो है पाठ में नहीं अन्यत्र है बिल्कुल ध्यान है अट कु नकार गुणत्व तो प्राप्त हो गया किस सूत्र से प्राप्त पदांत नो नो न मतलब न नहीं होगा पदांत के नकार गुण नहीं होगा रामायण के नकार पदांत कहा है पद संज्ञा के सूत्र से बोलो क्या यहाँ सुप तेंगे कौन सुप है सकार सी सूंत पद संज्ञा उनसे पद अंत के नकार को नत् हुआ क्या क्या न हुआ नहीं हुआ क्या नहीं हुआ पद अंत से निषेध हो गया रामान बन गया क्या रूप बन गया अभी राम रामो इति प्रथमा आगे हे इति, आगे